आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार संस्कार के बढ़ते चरण के छठवें चरण में आपका स्वागत है यानी आप छठवा भागा सुन रहे हैं कवि सम्मेलन में ओम त्रिवेदी की कुछ व्यंग्य और आजाद शत्रु और राजेंद्र व्यास और कुछ खास मेहमानों का विशेष स्वागत होगा और राजेंद्र व्यास का पोथा विवेक की जो प्रस्तुति है राजस्थानी भाषा में एक बहुत ही सुंदर गीत हमारे सामने वो पेश करेंगे तो चलिए आज के इस विशेष एपिसोड में अर्थात संस्कार के बढ़ते चरण में आपको मैं सीधे ले चलता हूँ आप सुन रहे हैं ब्रह्मा का सामुदायिक रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कते रहो बालक सारे सो गए हैं बोले अच्छा ये कभी सम्मेलन नहीं होता है तो कहां सोते हैं ये रह गया था इसलिए मैंने कर दिया पूरा मैं जिस विशेष काम के लिए आया हूँ भाई हमारे ओम तिवाड़ी जी हमारे बहुत पुराने अनन्न्य और झगन्य मित्र हैं चश्मा उश्मा लगाते हैं मैंने पूछा ओम जी चश्मा लगाते हो कोई तकलीफ तो नहीं होती बोले तकलीफ तो कुछ नहीं होती बस महिलाएं मेरी ओर देखती नहीं मैंने कहा चश्मा लगाना छोड़ दो बोले फिर महिलाएं दिखती नहीं है <laughs> लेकिन देश के बहुत अच्छे मंच संचालक हैं उससे अच्छे कवि हैं उससे अच्छे व्यक्ति हैं बतौर मनुष्य मैंने बहुत कम मैं भी कवि सम्मेलनों में व्यस्त रहता हूं लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको मैं दिल से प्यार करता हूँ उसमें एक नाम होता है ओम तिवारी जी का एक बार जोरदार तालियां बजे मैं चाहूंगा इस क्रम में वो भी पढ़ ले फिर हम व्यास जी को सुनेंगे ही सुनेंगे एक बार अपनी तालियों के घनत्व को बढ़ा दे श्रद्धे मंच उपस्थित थी सुधी श्रोता मैं जब खटकाजी पढ़ रहे थे हालांकि मैं माइक मंच से राजस्थानी भाषा नहीं बोल पाता हूं पता नहीं क्यों बोलते मैं ठेक गांव से बिलोंग करता हूं मेरे घर पर पूरी मारवाड़ी बोलता हूं लेकिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में एक बार देश के सर्वश्रेष्ठ कवि गीतकार सोम ठाकुर ने मुझसे पूछा कि ओम तुम राजस्थान से चलते हो इतनी बड़ी बड़ी व्यंग की बातें करते हो तो मुझे बताओ कि राजस्थान का नाम राष्ट्रगान में क्यों नहीं है मेरी याददाश्त चली गई मैं निरुत्तर हो गया उत्तर नहीं दे पाया मैंने कहा दादा कभी मिलेंगे तो निश्चित रूप से मैं इस पर चिंतन भनन करूंगा और आपको बताऊंगा छह आठ महीने बाद आगरा कवि सम्मेलन में मुझे जब वो वापस मिले तब मैंने उनको बताया कि राजस्थान का नाम राष्ट्रगान में क्यों नहीं है मैंने कोई दृष्टता नहीं करी कोई उच्छलता नहीं करी हिंदुस्तान की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए महज दो पंक्ति में कहा है आदरणीय मेरे आदर्श भाई राजेंद्र गोपाल जी व्यास मेरे गुरु भाई परवाना अस्मेरी अगर यही है सुन रहे हैं मैं उनको प्रणाम करते हुए उन तक पहली बार ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं गोर्धन जी पारिक जैसे व्यक्तित्व तो यहाँ बैठे हैं मेरे समीप कैलाश जी बैठे हैं मैं कोई लफाजी वाली बात नहीं करता हूँ बहुत गरिमा गरिमायी मैं बात मैंने जवाब दी है कि राजस्थान का नाम राष्ट्रगान में क्यों नहीं है अगर आपको लगे मैंने वास्तव में राजस्थान की संस्कृति को ची है आपका भी मुझे आशीर्वाद मिले ताली स्वरूप में कि कैसे पति का नाम ले कैसे पति का नाम ले जनगण मन का गान अपने हिंदुस्तान में महिला पुरुष का नाम है, अपने पति का नाम नहीं लेती तब मैंने संस्कार को बीच में रखते हुए निवेदन किया कैसे पति का नाम ले कैसे पति का नाम ले जनगण मन का गान कैसे पति का नाम ले जनगण मन का गान दूलन रूपी सब प्रांत है दूला राजस्थान दूलन रूपी सब प्रांत है दूला राजस्थान है दूलन शुक्रिया मेरी भी दुकान ठीक ठाक चल जाएगी बाहर पढ़ना आसान होता है लेकिन अपने घर में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है इस देश का दुर्भाग्य है दोस्तों सनसठ साल बाद ही सही लेकिन देश ने क्वालिटी को पहचाना तब अंदर से भाव निकलते और आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं दोस्तों सनसठ साल तक हमारे देश में क्या होता रहा है उस बात को निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके पांव थे उनको दौर से बाहर कर दिया गया वाह क्या बात है जिनके पांव थे जिनके पांव थे उनको दौर से बाहर कर दिया गया बेसाखियों को ताज पहनाए गए जिनके पांव थे उनको दौड़ से बाहर कर दिया गया बेसाखियों को ताज पहनाए गए पत्रकार बंधु भी यहां उपस्थित है अगर उनको लगे कि मेरी पंक्तियां कोड करने लायक है तो कल न्यूज की हेडलाइन बने निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके पांव थे उनको दौड़ से बाहर कर दिया गया बेसाखियों को ताज पहनाए गए और नियुक्ति के समय मांगी गई थी रिश्वतें जिनसे नियुक्ति के नियुक्ति के समय मांगी गई थी रिश्वतें जिनसे प्रशिक्षण में उन्हें संस्कार पढ़ाए, पढ़ाए गए प्रशिक्षण में उन्हें संस्कार पढ़ाए गए और इस देश का दुर्भाग्य रहा दोस्तों इस देश का दुर्भाग्य रहा देश की जिस आदमी ने सेवा करी अगर वो किसी समाज से निकला तो उसको समाज तक बांध दिया गया वो किसी पार्टी विशेष से निकला तो पार्टी तक बांध दिया गया तब पीड़ा होती है दोस्तों कि जिसने इस लाइट की, की व्यवस्था कर उसके बेडरूम के लिए नहीं किया जिसने विष्कार किया उसके परिवार के लिए नहीं किया संपूर्ण जनता देश की जनता के लिए किया लेकिन इस देश का दुर्भाग्य जो व्यक्ति जिस समुदाय जिस संस्था जिस पार्टी से निकला उसको वहां तक सीमित कर दिया गया अंबेडकर को दलित वर्ग तक सीमित कर दिया गया गांधी जी को कांग्रेस तक सीमित कर दिया गया तब मैं निवेदन करना हूं आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ दोस्तों कि संविधान का रचयिता जब एक जाति का हो जाता है संविधान का संविधान का संविधान का संविधान का रचये जब एक जाति का हो जाता है तो अपना विश्वास लोकतंत्र से खो जाता है संविधान का रचियता जब एक जाति का हो जाता है तो अपना विश्वास लोकतंत्र से खो जाता है किसी ने छाटा सावरकर को किसी ने छाटा सावरकर को किसी ने गांधी छाट लिया और वोटों तो की इस राजनीति ने युग पुरुषों को बांट लिया वोटों तो की इस राजनीति ने वोटों तो की इस राजनीति ने युग पुरुषों को बांट लिया आपने देखा कुछ समय पहले केंद्र ने एक प्रांत के साथ समझौता किया और समझौते से सरकार बनाई याद कीजिए विमान अपहरण की घटना बिना नाम लिए आप तक पहुंचाना चाहता हूँ दोस्तों की कहते हैं सब मिटा दो आतंकवाद को कहते हैं सब मिटा दो आतंकवाद को दो संप्रदायों के बीच लड़ती हुई आग को कहते हैं सब मिटा दो आतंकवाद को दो संप्रदायों के बीच लड़ती हुई आग को अरे जो भूले जो भूले अपनी जिम्मेदारी उन्हें मिटा दो जो भूले अपने जिम्मेदारी उन्हें मिटा दो इन दो कोटी के तुच्छ नेताओं को सजा दो जो भूले जो भूले अपनी जिम्मेदारी उन्हें मिटा दो इन दो कोटी के टुच्चे नेताओं को सजा दो वरना फिर कोई हरकत कर जाएंगे किसी बेटी के खातिर मां मातृभूमिका फिर से सौदा कर, मा, कर जाएंगे और एक अंतिम मुख तक अंतिम व्यंग आप तक पहुँचाना चाहता हूँ जो बात आप बेडरूम बाथरूम में करते हैं मैं मंच के माध्यम से इस पावन मंच को प्रणाम करता हूँ गरिमा में श्रोताओं की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए एक व्यंग आप तक पहुंचाना चाहता हूं दोस्तों लगे जो बात मैंने आपके दिल की बात कही अगर आपके दिल की बात आप लोगों को लगे तो पूरा तालियों का महोत्सव हो आपके परिवार के छोटे से कलमकार को विदा करें एक व्यंग के माध्यम से देश के पृथक राज्य से पृथक हुए राज्य के एक आई अधिकारी ने मुख्यमंत्री से कहा सर नया विधान का भवन नया सचिवालय का भवन बनकर तैयार है श्रीमान की कोठी कहाँ बनाई जानी है इस आदेश का इंतजार है देश के पृथक राज्य से पृथक हुए राज्य के एक आई अधिकारी ने कहा सर नया विधानसभा का भवन नया सचिवालय का भवन बनकर तैयार है श्रीमान की कोठी कहाँ बनाई जानी है इस आदेश का इंतजार है तब मुख्यमंत्री ने आई अधिकारी से कहा अब पढ़े लिखे गोचू तेरे लिए भी मैं सोचूं अब पढ़े लिखे गोचू तेरे लिए भी मैं व्यंग पहुंचा रहा हूँ साहब संभालना और आशीर्वाद देना विदा करना साहब अब पढ़े लिखे बोचू तेरे लिए भी मैं सोचू तुझे पता नहीं तुझे पता नहीं मंत्री की कोठी और वेश्या का कोठा तुझे पता नहीं मंत्री की कोठी और वेश्या का कोठा कहीं भी हो सबको पता लग जाता है अपने अपने हिस्से का ग्राहक अपने आप पहुँच जाता है अपने अपने हिस्से का ग्राहक अपने अपने हिस्से का ग्राहक अपने आप पहुंच जाता है अपने अपने। मैं एक बार ओम भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। व्यंग सार्थक पढ़ा? और अब आप थोड़ी सी थोड़ा गहरा डूब गए हो, थोड़ा मुखर हो जाइए आप जो सो गए उनकी बात जो जाग रहे हैं वो चेतना भी आप अपने लिए आइए ये कवि के कई रूप होते हैं अब आप जैसे की कथा के बाद में प्रसाद बटने का समय होता है अब प्रसाद बटने का समय है कवि के कई रूप कवि जब कविता लिखता है तो वो ब्राह्मण होता है संत जैसे कि समाधि चलती है जैसे कि तपस्वी तपस्या कर रहा होता है उस तरह से साधना उस समय कवि ब्राह्मण होता है लेकिन जब उसे कवि सम्मेलन का निमंत्रण मिलता है तो वो भावताव करता है मंच का कवि उस समय वो व्यापारी हो जाता है लेकिन जब वो कविता पाठ करने आता है तो उस समय शूरता वीरता पराक्रम आत्मविश्वास से कविता पाठ करता है उस समय वो कवि क्षत्रिय होता है लेकिन कवि सम्मेलन के बाद में अक्सर व्यावसायिक कवि सम्मेलनों में कवि सम्मेलन के बाद पेमेंट में पेमेंट मिलता है उसमें अगर दो पांच सौ के नोट कम निकल जाए तो वही कवि शूद्र बन जाए क्या बात है वाह तो हमारे बड़े कवि पंडित नरेंद्र मिश्र ने कहीं लिखा कि कविता लेती जन्म हमेशा ज्योतिर्मय प्राणों से कविता लेती जन्म हमेशा ज्योतिर्मय प्राणों से शापित होकर भी उत्तम है जग के वरदानों से और आंखों का स्थान अधर के ऊपर ही होता है इसीलिए आंसू ऊंचा है नीची मुस्कानों से तो कई सारी चीजें हैं मैं जिनको हम अपना गुरु मानते हैं हमने जीवन में हर किसी को गुरु कहना बहुत बड़ी बात होती है हमने पहली बार जीवन में जिन्हें अपना गुरु माना है और हम बड़े नखरे वाले कवि होते हैं लेकिन हम आज उनके एक इशारे पे दौड़े चले आए हैं मैं चाहूंगा उनको सुनने के लिए आ, मानसिक रूप से वैसा होना जरूरी है क्योंकि साधक जब अलग जगाता है प्रतिमाएं बोला करती इतनी माता है बहने यहां पे अगर तालियां बजवा तालियों के लिए कई सारे माध्यम है मैं तो दो पंक्तियों में काम कर दूंगा मैं कहूंगा कि कानों में कुआरी के जो रहती है बालियां बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां तालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां थालियों पे कविता बजाइएगा तालियां सीहस छोड़ के आए तो चार दिन पहले सीहस्ट में कल तो वहां अंदर जल गया था वहां पे सीएस में पूरा परिवार नागा बाबा के चरणों में लेटा हुआ बाबा जी मेरी बेटी 25 साल की हो गई इसके लिए ढंग का दूल्हा मिल जाए आशीर्वाद दो नागा बाबा से बोले वो एक 80 साल की बुढ़िया बोले नागा बाबा आशीर्वाद दो मेरा गठिया ठीक हो जाए वो कहे तो, नागा बाबा आयो मेरा मेरा 30 साल का बेटा इंजीनियरिंग कर रखी है नागा बाबा आशीर्वाद दो मेरे बेटे की नौकरी लग जाए अच्छा पैकेज मिल जाए किसी कंपनी का वो बोला मेरे कोई नागा बाबा फागा बाबा नहीं हूं मैं तो क्षिप्रा में नहाने आया था लोग कपड़े चुरा के ले गए आ, कही कहीं वो नई नई बहू घर में आई सासू ने कहा इतनी माताएं बहने बैठी नई बहू घर में आई सासू ने कहा बेटा परिवार में तुम नई हो अपने घर की एक पॉलिटिक्स घर के प्रधान मंत्री पतिदेव है आपूर्ति मंत्री है तुम्हारी ननन अच्छा महिलाएं जानती है ननन फैमिली में बड़ा एंटीक्रिस होता है बोले तुम्हारी ननन है ना वो योजना मंत्री है रोज नई नई योजनाएं बनाती है तुम्हारी जिठानी दस बच्चों की माँ सार्वजनिक निर्माण <laughs> मैंने में, गृह मंत्रालय मैंने गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों संभाल रखे हैं बेटा बताओ तुम कौन सा विभाग लेना पसंद करोगी बहू बोली सासू अब तो मैं विपक्ष में बैठना ही पसंद करूंगी <laughs> तो यहाँ कोई विपक्ष में नहीं है सारे के सारे पक्ष में हैं। मैं उनको उनकी भूमिका में मैं क्या कहूंगा बहुत छोटा हूं उनके सामने, उनके आशीर्वाद ने मेरे भीतर जो कुछ फूका है मेरा परिवार पूरा आज अगर यहां बैठा हुआ है तो वो उन्हीं की बदौलत हम यहाँ आए हुए हैं मेरी पत्निया है मेरी बेटिया है तो देखिए मैं सिर्फ चार पंक्तियां उनकी अगवा में पढ़ रहा हूँ और जरा आप मन दे दीजिएगा थोड़ा सा मुखर हो जाइएगा कि साधक जब अलख जगाता है प्रतिमा है साधक साधक जब अलख जगाता है प्रतिमाएं बोला करती है सब तक पे अंगुली धरते ही पाषाण शिलाएं तो मौसम कितना कितना ही ही क्रूर क्रूर बने बने नदियों का बने, नदियों का का पानी पानी जम जम जाए जाए मौसम ज्वालामुखियों से आग गिरे तपता सूरज भी थम जाए आराधक दीप सजोए तो हिमशिखा पिघलने लगती है साधक जब अलग जगाता है प्रतिमाएं बोला करती है पंडित राजेंद्र गोपाल जी व्यास मैं उनसे आग्रह करूंगा अनुरोध करूंगा वे आए और जैसा उनका मन करे वे सुनाएं। एक बार आप दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियां बजा के उनका आप सबको प्रणाम समय तो भिजकता है पांच मिनट में मेरी कविता से पहले मेरा एक भाव है मैं माउंट आबू नहीं जा सका मुझे कॉन्फ्रेंस में जाना था 14 साल से मैं जाता हूं। हमारे हमारे माउंट आबू के 90 के 90.4 एफएम रेडियो मधुवन भाई रमेश जी हमारे बीच बैठे हैं मेरा परिवार चाहता है कि उनका एक मिनट अभिनंदन करें मैं उन्हें निवेदन करूँगा कि वे मंच पे आए और दीपक उन्हें माला पहनाए और मैं उन्हें शॉल से अभिनंदित करूँ भाई रमेश हिंदुस्तान और विश्व की उन सारे अभिनेता अभिनेत्रियों के इंटरव्यू लेते हैं जिनसे आपसे और हमसे मिलने के लिए उनसे वक्त लेना पड़ता है ऐसे बी के भाई जी आए हैं मेरे घर में बाबा के घर में इन्हीं के साथ भावनगर से रेकी की एक बहुत बड़ी हस्ती जो माउंट आबू में अपनी प्रस्तुति देती है जो भावनगर गुजरात से स्वयं गाड़ी चला करके दीपू की मम्मी को अपनी शुभकामना देने आई है मैं चाहूँगा अन्य स्टेज पे आए और बुके के द्वारा हमारी बिटिया योगिता का अभिनंदन करे एक मिनट के साथ मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है मेरे मंच के मध्य में एक ऐसी शख्सियत बैठी है जिसका कुछ दिनों पहले भास्कर ने इंटरव्यू छपा सियाचिन ग्लेशियर पर जिस शख्सियत ने अपनी राष्ट्र को सेवाएं दी जिसने चार चार युद्ध लड़े मेरे प्रिय भाई मोहनजी जो इरास में रहते हैं भाई मोहनजी सेन मैं उनसे निवेदन करूंगा यार एक मिनट आकर के हमारा तो प्यार स्वीकार क्या बात है भाई बहुत पत्रिका जिसको ढूंढने के लिए खासकर ढूंढने के लिए कैमरा लेके इरास जाता हो वो शख्सियत मेरे पास गुटरन गुटुर चलित रेन तनुमंडित मुख दिलेप किए बल्कि मौन के लिए तो मैं कहूंगा ये इतना राष्ट्र की सेवा कर चुकी कहीं नहीं आते जाते इसके लिए लाइन बोलता हूं मैं उनके पावों में मेहंदी लगी है आने जाने के काबिल नहीं वाह क्या बात वा? वहां कहा था था आप लेकिन इस प्यारे से व्यक्तित्व का आप सबने बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद मन मेरा बहुत कुछ कहने का है मेरी अपनी विवश्ता है आप मुझ पर एक उपकार करें मैं अपनी प्रस्तुति दूंगा निश्चित रूप से मेरा एक पोता दो मिनट में उसके लिए आपसे जाऊंगा मेरे भाई साहब ने जो काव्यधारा शुरू की मेरा पोता विवेक यहां उपस्थित है उसका बाल मन था कि वो मेरे भाई साहब की एक रचना आप दो मिनट हमारे यहाँ बच्चों को बहुत प्यार मैं चाहूँगा विवेक बेटा जल्दी आ जाओ कुछ शानदार प्रस्तुति ये मेरे भैसाब का ही चंदन है मेरे माथे पर सबसे पहले तो मैं मंच पर विराजमान सभी को प्रणाम कर रहा उसके बाद मैं मेरे स्वर्गीय जी पंडित मनोहर सरस्वती द्वारा रचित राजस्थानी काव्य रचना जो कि बताती है कि ठाकुर में आस्था भगवान के प्रति भगवान लोगों के सामने देख भगवान के प्रति आस्था के बारे में जो राजस्थानी काव्य रचना है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ टोकरिया क्या बात अच्छा है अच्छा टंटन बाजे टोकरिया तो चोरा चोरी दो रिया। अंधकार बोल जे बोल रिया रिया अंधकार के के वाजे तो अब कौन कौन जाता है मंदिर? के बालक जावे बूढ़ो जावे और जावे मोटियार जी के बालक जावे बूढ़ो जावे और जावे मोटियार जी छोरा जावे छोरी जावे जावे जो गणदार जी जो गणदार बोले तो शादी कि बाले जावे, जावे, जावे, जावे, जावे जावे जावे बूढ़ो मोटियार जी छोरा जावे छोरी जावे जावे जावेदार खावो पीबो अरे बालक मांगे खावो पीबो मुडो मांगे मोत जी जो बनवाला मिनत मांगे बरदो माकी गोद जी अच्छा भाई ये स्वार्थ में डूबरिया घूम ले ले झूमर ये स्वास्थ्य में डूबर घूम ले ले अंधकार अंधकार बजरंगी बोल रिया कब कब जाता आदमी की जन्म दोगबा आवे आते के जन्म दोगबा आवे आते पर दोगवा आवे जी अच्छा भाई अच्छा के जन्म दोगबा आवे आते पर दोगवा आवे जी जन्म जन्म तो चढ़ावे जी के आवे आवे जी जन्म तो चढ़ावे जी अर लेपो ताने आवे अर आवे आटे दोग दुआ ता जावे जी नानियों कब पो मारो आज बनी ने सुनावेजी नानियों कब पढ़ने गो मारो अज बनी ने सुनावेजी वे ठाकुर ने पूजरिया ढोल नगारा गूंजरिया वे ठाकुर ने पूजरिया ढोल नगारा गूंजरिया मन का लड्डू खाकर भाया मन मंदिर में भूल रिया मन का लड्डू खाकर भाया मन मंदिर में ढोलिया चोरी बोल बोल रिया रिया ामी धसक दसक दी के बूढ़ो होकर लकड़ी तामी धसक धसक जी पड़ता घूरता पकड़ आंगली पोता मंदर लावे जी पड़ता गुड़ता पकड़ आंगली पोता मंदर लावे जी अरे अरे हाथ जोड़कर जोड़कर लोटे हटे जोड़ कोटा की दा जाकर माने माते गु रोवे कोटा की दा जाकर माने माते जी जू जू रोवे बुरा करम ने के ढा कर ढा कर झूठा सोगन भा कर बुरा करम ने ढा कर झूठा सोगन भा कर पाछ आजो यो मृत्यु आगे जन्म सुधारिया पाछो आजो यो मृत्यु आगे जन्म सुधारिया टन टन वाजे तो कर चोरा चोरी दो पर्दा पाचे बजरंगी बोल, पर्दा पाचे बोल, पर्दा पाचे बोल थे विवेक पूरा सदन जोरदार तालियों से इसकी पहली कविता पहली बार अपने शहर में नहीं बल्कि अपने परिवार के बीच पढ़ना बहुत मुश्किल होता दोस्तों मुझे अच्छी तरह से याद है 21 कि मई दो को जब मैंने जिंदगी का पहला मंच मेरे अपने शहर आजाद नगर में पढ़ा तो ढाई पंक्तियों से ज्यादा नहीं पढ़ पाया था और सॉरी बोल के बैठ गया बच्चे ने पूरी कविता पढ़ी बहुत बहुत धन्यवाद मैं दुआ करता हूँ कि अगले साल तक पूरे देश की यात्रा करने लायक हो जाओ बेटा आप दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आपके चेहरे की मुस्कान और आपके दिल में देशभक्ति का जो तरंग उत्पन्न हुआ है आशा करता हूँ आपको ये संस्करण भी अच्छा लगा होगा संस्कार के बढ़ते चरण का और अगला एपिसोड लेकर मैं आपके पास फिर से आऊंगा लेकिन तब तक आपकी ये खुशी बनी रहे इन्हीं आशाओं के साथ अब मैं यानी आरजे रमेश को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो